सहीफ सुल्तान की कहानी एक वक्त का किस्सा है वहाँ एक गरीब कास्तकार अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था उसका एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम था सुल्तान जो ज़हीफ हो गया था और उसके सारे दांत गिर गए थे अब वो चबा नहीं सकता था ना ही खाने के लिए ना ही हिवाजत करने के लिए मेरा इर अब वो किसी काम का नहीं रहा। उसकी बीबी को उस वफादार जानवर पर रहम आ गया। उसने हमारी खिदमत की है। कोई इतने अरसे तक वफादार रहा? इतने अरसे से हम सबकी निगेबानी की है। अब हमें उसके इन आखरी दिनों में उसकी निगेबानी करनी चाहिए। ओह क्या? तुम दानिश मंदोरत नहीं हो। उसके मुंह में एक भी � और उससे कोई चूर भी खौफ नहीं खाता। अब शायद वो नकारा हो गया है। अगर उसने हमारी खिदमत की है, तो उसके लिए उसे अच्छा खाना पीना भी पुहिया कराया गया है। और अब मेरे पास ना पैसा है, ना ही खुराक है। इस बेकार कुत्ते पर जाया करूं? वो बेचारा कुत्ता जो करीब ही धूप में लेटा हुआ थ मुझे कुछ करने की जरूरत है वरना कल से मैं बेघर हो जाऊंगा मुझे अपने दोस्त भेड़िये से मशवरा करना होगा तो वह शाम को खिसक गया जंगल में अपने दोस्त भेड़िये से मिलने के लिए और उसने उससे उस आफत की शिकायत की जो उस पर आने वाली थी या खुदा यह सचमुच बड़े अफसोस की बात है पर तुम उदास मत हो तुम्हें बस यह करने की जरूरत है कि अपनी काबिलियत का सबूत दो मैंने एक तरकीब सोची है क्या क्या क्या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 اور تم جان جاؤگی جو ترقی بیڑی نے سچائی وہ بہت خوفناک اور جوکھم بھری تھی پر اس نے آگے بڑھ کر اس پر عمل کیا اس امید میں کہ یہ اس کی جان بچائے گی اگلے دن ہر کچھ ویسے ہی کیا گیا جیسا منصوبہ تھا خاص اور اس کی بی بی کھیت میں کام کر رہے تھے اور سلطان اس چھوٹے بچے کے غریب لیٹا تھا اور جیسا کی وعدہ کیا تھا بیڑی آ گیا اوہ تم آ گئے میرے دوست بتاؤ اب میں کیا کروں؟ भागो। भेड़िया बच्ची को उठा ले गया सुल्तान और वालीदान को हैरत में डालकर अपनी दोस्त की कारगुजारी से सक्ते में आकर सुल्तान भागने लगा और जंगल में भेड़िये के पीछे भागा। कास्तकार और उसकी बीबी ने ये दूर से देखा और वो सुल्तान के पीछे भागे। रुको, तुम बच्चे के साथ कहाँ जा रहे हो? भे� मेरे जीते जी नहीं तुम उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मैं यहां बच्चे को नुकसान पहुंचाने नहीं आया मैं बस तुम्हारे आका को दिखाना चाहता था कि तुम कितने अच्छे कुत्ते हो अब बच्चे को वापस ले जाओ आका के पास जो यह सोचेगा कि तुमने उसे बचाया है और वह इतना शुक्रगुजार होगा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसके बिल्कुल उलट तुम उसके दिल अजीज बन जाओगे और फिर वह तुम्हें किसी शय की कमी कभी नहीं होने देंगे بیڑی نے بچی کو واپس کیا اور سلطان کو خوش قسمتی کی مبارک بات دی شکریہ میرے دوست تم نے تو میری جان بچائی ہے کاسدکار اور اس کے بی بی جنگل میں چیت پکار کرتے ہوئے داخل ہوئے پر وہ رک گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بڑا سلطان ان کے بچی کو حفاظت سے صحیح سلامت واپس لارہا ہے شاباش میرے دوست سلطان شاباش شاباش تم نے میرے بچی کو بچا لیا اور مجھے دکھایا کہ تم کتنے وفادار ہو.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 اس واقعہ کے بعد سے बूढ़ा سلطان اتنا مزیمی تھا جس کا اس نے شایدی تصور کیا ہو اس کے فوراً بعد بھیڑیا اس سے ملنے آیا اور وہ بہت خوش تھا کہ ہر بات کتنی کامیابی سے ہوئی پر उसकी سلطان سے اس کی ایک اغزارش تھی میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا اس کے دعوت کا ہوں ہاں بے شک میرے دوست میں ہر روز تمہارے ساتھ اپنا کھانا کو تیار ہوں نہیں نہیں میں اپنے کھانے کا انتظام کر لوں گا تمہیں بس یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آک موند لو جب میں تمہارے آقا کی ایک موٹی تازی پھیر اٹھا کر لے جاؤں کیا؟ کبھی نہیں میں اپنے آقا سے دگا نہیں کر سکتا ماف کرنا میں اس سے سہمت نہیں ہو. भेड़िया ने सोचा कि इसे ईमानदारी से नहीं बताया जा सकता। वो रात को छुपकर आया और वो भेड़ ले जाने ये वाला था। पर बफादार बुनास सुल्तान हार्दिक के आहर पागल चौक करना था। और जैसे ही उसने भेड़िये को देखा, वो भौंका और कास्तकार ने एक बड़ी सी लाठी लेकर भेड़िये का पीछा किया। � अगले दिन भेड़िया ने जंगल सुअर को भेजा कि वो कुत्ते को न्योता दे जंगल में आने का ताकि वो ये मामला सुलझा सके तुम एक बार भेड़िया के कर्जदार ठहरे हो और तुमने अपना कर्ज नहीं चुकाया तुम्हें जंगल में आना पड़ेगा और तुम्हें भेड़िया से माफी मांगनी होगी उस मारपीट के लिए जो से तुम्हारे बूढ़े सुल्तान ने पाया कि कोई भी उसकी तरफ नहीं है सिवाय तीन टांगों वाली बिल्ली के और जब वो इकट्ठे बाहर गए बेचारी बिल्ली लंगड़ा हुए साथ साथ चलती रही और साथ साथ उसने अपनी दुम फैलाई बहुत दर्द सहते हुए। या खुदा मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। अरे अजीज बिल्ली तुम्हारी मदद के लिए हमेशा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 जंगली सुअर हाला के खुद को पूरी तरह छुपाने में नाकाम था, उसका एक कान अभी भी नजर आ रहा था। इस दौरान बिल्ली एहतियातन इधर उधर देख रही थी। सुअर ने अपने कान हिलाए। पर मुझे देख रहा है, एक चुहा। बिल्ली ने सोचा कि वहाँ एक चुहा हिल रहा है। वो इस पर झपटी बाप से पूरी तरह फांद जो गुनेगार है वो तो दर्प पर बैठा है। हैरत में कुत्ते और बिल्ली ने ऊपर देखा, वहाँ उन्हें भीड़ नजर आया, जो शर्मिंदा था कि उसने खुद को इतना खौफ खौफजदा साबित किया। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? मैं तुम डर के मारे छुपे हो है ना? भीड़ नीचे उतरा पर वो शर्मिंद पर बूरे सुल्तान ने उसे गले लगाया और उसके डर को दूर किया फिक्र मत करो, अब मैं अपने दोस्त को चोट पहुं नहीं पहुंचाऊंगा भेड ने सबक सीख लिया था और कुत्ते से दोस्ती कर ली